देवी भागवत बारवा स्क मणिद्वीप का वर्णन राजन दक्षिणा मूर्ति आदि भेद से जितने रुद्र तथा गौरी आदि भेद से जितनी पार्वती है वे सभी वहाँ निवास करती हैं चौसठ प्रकार के आगम तथा इनसे अतिरिक्त जो अन्य आगम शास्त्र हैं वे सभी मूर्तिमान होकर वहाँ विराजते हैं धन के स्वामी कुबेर अपने दोनों हाथों में रत्न में कलश और करंडर मणिकंड अग्निकोण में विराजमान है अनेक प्रकार की विधियों और महालक्ष्मियों से युक्त हैं, अपने सदगुणों से संपन्न कुमेर भगवती जगदम्बा के कोष की रक्षा कर रहे हैं वरुण संबंधी महान कोण में रति के साथ कामदेव निवास करते हैं कामदेव की भुजाएं पास अंकुश धनुष और बाण से सुज़, सदा सेवास होता है में पर करने वाले प्रतापी जी, देवी के साथ पास और अंकुश लिए हुए सदा विराजते हैं राजेंद्र गणेश की जितनी विभूतियां हैं वे सभी महान ऐश्वर्यों से संपन्न होकर वहाँ सुशोभित होती हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्म प्रभृति की जितनी सम हैं वे सभी ब्रह्मा नाम से विख्यात हैं इन सबके द्वारा जगदीश का प्राकार है इसका विग्रह कुमकुम के समान अरुण वर्ण है इसके मध्य की भूमि तथा भवन भी पहले जैसे है इस प्राकार के मध्य भाग में पंच भूतों के पंच स्वामी निवास करते हैं हृलेखा गगना रक्ता करालिका और महोषमा ये पंचभूतों के समान ही उनकी पांचों शक्तियाँ हैं पांच अंकुश वर और अभय मुद्रा धारण करने वाली ये शक्तियाँ सदा अलंकृत रहती हैं इनके प्रत्येक अंग में नूतन तारुण्य का गर्भ व्याप्त है वेशभूषा में ये भगवती जगदम्बा के समान ही है राजन इस प्रवाल में प्राकार के बाद नौ रत्नों से बना हुआ अनेक योजन विस्तृत एक बहुत बड़ा प्राकार है आगम प्रसिद्ध आमनाय संज्ञक देवताओं के बहुत से भव्य भवन वहाँ शोभा पाते हैं वे सभी नौ रत्नों से निर्मित हैं तड़ाग और पोखरे भी नौ रत्न में ही हैं राजन श्री देवी के जितने अवतार हैं उन सब का निवास स्थान वहाँ निश्चित है महाविद्या के सभी अवतार वहाँ सदा विरासते हैं करुणों सूर्यों के समान प्रकाशमान संपूर्ण देविया अपने अंग रक्षक शक्तियों और वाहनों के साथ वहाँ अनुपम शोभा पाती है। मंत्रों के देवताओं का भी वहाँ है। इस नवरत्न में प्राक से आगे चिंतामढ़ी निर्मित एक विशाल मंदिर है वहां रहने वाली सभी वस्तुए चिंतामढ़ी से बनी हुई है सूर्य चंद्रमा एवं बिजली के समान चमकने वाले पत्थरों से बने हुए हजारों तथा उस भवन में लगे हैं, जिनकी प्रभा से वहा की कोई वस्तु नेत्रों के नीचे नहीं जाती व्यास जी कहते हैं राजन मध्य भाग में शोभा पाने वाला वही भवन भगवती जगदम्बा का है इसमें चार मंडप हैं।